महाभारत आदि पर्व आदिपर्व षट्टीतमोध्याय महर्षियों तथा कश्यप पत्नियों की संतान परंपरा का वर्णन वै सम्पावाच ब्रह्मणो मनस मानसा पुत्रा विधिताषय एकताड़ो ख्याता परम तेजस वैशं कहते हैं राजन ब्रह्मा के मानस पुत्र छह महर्षियों के नाम तुम्हें ज्ञात हो चुके हैं उनके सातवें पुत्र थे स्थाणु स्थाणु के परम तेजस्वी ग्यारह पुत्र विख्यात हैं मृगव्याध सर्प्च नृतिश्च महायसा अजय कपादशीबुध पिनाक च परम तप दहनोधे स्वर स्व स्थाणुर्भव भगवान रुद्रा एकादश स्मृता मृगविजाध सर्प महायशस्वी नृत्य अजैकपाद अहिर्बुद्न सत्रसंतापन पिनाकी दहन ईश्वर परम कांतिमान कपाली स्थाणु और भगवान भव ये ग्यारह रुद्र माने गए हैं अंगिरा मरीचिंगिरा अत्रिपुल्स्ल क्रतू चढ़े ते ब्रह्मण पुत्रा अंगिरा अत्रि मरीचिअिरा पुलह और क्रतु ये ब्रह्मा जी के छह पुत्र बड़े शक्तिशाली महर्षि हैं त्रयस्वंगिश पुत्रा लोकेस्रुता बृहस्पति ऋतस् संवर्तस्य संवर्तव्रता अत्र सुबह पुत्राः श्रूयते मनुजाधि सर्वे सिद्धाः विद सिंता अंगिरा के तीन पुत्र हुए जो लोक में सर्वत्र विख्यात हैं उनके नाम ये हैं बृहस्पति उतथ्य और संवर्त ये तीनों ही उत्तम व्रत धारण करने वाले हैं मनुजेश्वर अत्र के बहुत से पुत्र सुने जाते हैं वे सब के सब वेदवेत्ता, वेत्ता सिद्ध और शांत चित्त महर्षि हैं राक्षसास् पुनस्त वानरा किन्नरा तथा यक्षाश्च मनोजव्याघ्र पुत्रास्त च धीमत नरश्रेष्ठ बुद्धिमान पुनस्थ मुनि के पुत्र राक्षस वानर किन्नर तथा यक्ष हैं पुलश्श सुतार राज प्रकृतिता सिंहा किम पुषा व्याघ्र ऋक्षा इहा मृगाता राजन पुल के शरभ सिंह किम पुरष व्याघ्र रीछ और इहा मृग अर्थात भेड़िया जाति के पुत्र हुए क्रतो कृतु समाम पुत्रा पतंग सहचारिण विस्तृता श्री सुलोकेश सु सत्यव्रतपरायण क्रतु अर्थात यज्ञ के पुत्र कृतु के ही समान पवित्र तीनों लोकों में विख्यात सत्यवादी व्रत परायण तथा भगवान सूर्य के आगे चलने वाले साठ हजार बाल खिल्ल ऋषि हुए दक्ष अुष्ठा दक्षिणा भगवान ऋषि ब्रह्मण पृथ्वी पाल शांतात्मा सुहात भूमिपाल ब्रह्माजी के दाहिने अंगूठे से महातपस्वी शांतचित महर्षि भगवान दक्ष उत्पन्न हुए वाद जायतांगुष्ठा भार् त महात्मन तस्यां पंचाशत कन्या स एवा जनजन्मुनि इसी प्रकार उन महात्मा के बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ महर्षि ने उसके गर्भ से पचास कन्याएँ उत्पन्न की तावास्तन कन्या कमलोचना पुत्रिका स्थापयामा स नष्टपुत्र प्रजापति वे सभी कन्याएं परम सुंदर अंगों वाली तथा विकसित कमल के सदस्य विशाल लोचनों से सुशोभित थी प्रजापति दक्ष के पुत्र जब नष्ट हो गए तब उन्होंने अपनी उन कन्याओं को पुत्रिका बनाकर रखा और उनका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार ही किया मनुष्य मृति में प्रजापति दक्ष को ही पुत्रिका विधि का प्रवर्तक बताकर उसका लक्षण इस प्रकार दिया है अपुत्रो ने नीधि सुताम कुरेथ पुत्रिका यदपत्यम भवेद्याम तन्म सधारक स्वाधाकर जिसके पुत्र न हो वह निम्नाकित विधि से अपनी कन्या को पुत्रिका बना ले यह सत्संकल्प कर ले कि इस कन्या के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो वह मेरा श्राद्धारी कर्म करने वाला पुत्र रूप हो ददौ स दस धर्मा सप्त विंशति मिंद दिव्येन विधि न राजन कश्यपाजयोदश राज ने दस कन्याय धर्म को सत्याईस कन्याय चंद्रमा को और तेरह कन्याय महर्षि कश्यप को दिव्य विधि के अनुसार समर्पित कर दी नामतो धर्म पत्स्ताकर्त्यमान बोधवे कीर्ति लक्ष्मी मेधा पुष्टि श्रद्धा क्रिया तथा बुद्धि बुद्धिर्लज्जा मतिश पत्नियों धर्मस्ता दस द्वारा धर्मस्ता स्वयं भुआं अब मैं धर्म की पत्नियों के नाम बता रहा हूँ सुनो कृति लक्ष्मी धृति मेधा पुष्टि श्रद्धा क्रिया बुद्धि लज्जा और मति ये धर्म की दस पत्नियाँ हैं स्वयंभु ब्रह्मा जी ने इन सबको धर्म का द्वार निश्चित किया है अर्थात इनके द्वारा धर्म में प्रवेश होता है सप्तम पत्नियों लोकस्य विस्ता कालस्य से नहडे युक्ता सोम चंद्रमा के सत्ताईस स्त्रियाँ समस्त लोकों में विख्यात हैं, वे पवित्र व्रत धारण करने वाली सोमपत्नियाँ काल विभाग का ज्ञापन करने में नियुक्त है सर्वा नक्षत्रोगिन्ोकयात्राभिधान पैताम मुनिदेव तस् पुत्र प्रजापति तैष्ट सुत्रस्ते रक्षा विस्तर धरो ध्रुव्च सोमच्च अहश्चैवा निलो नल प्रत्यूष्च वसवोष्ठो तो प्रकृतिता लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए वे सब सबकी सब नक्षत्रवाचक नामों से युक्त हैं पितामह ब्रह्मा जी के स्तन से उत्पन्न होने के कारण मुनिवर धर्मदेव उनके पुत्र माने गए हैं प्रजापति दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं दक्ष के कन्याओं के गर्भ से धर्म के आठ पुत्र उत्पन्न हुए जिन्हें वसुगण कहते हैं अब मैं वसुओं का विस्तार पूर्वक परिचय देता हूँ धर ध्रुव सोम अह अनिल अनल प्रत्युष और प्रभास ये आठ वसु कहे गए हैं ध्रम्रायास्तु धर पुत्रो ब्रह्म विद्यो ध्रुवस्था चंद्रमास्तु मनुष्य श्वासाया शुसन स्तथा लतायाचाप्य पुत्र शांडल्या हुसन प्रत्युष्च प्रभास प्रभाताया सुतौ स्मृत धर और ब्रह्मवेत्रा ध्रुव धुमरा के पुत्र हैं चंद्रमा मनस्विनी के और अनिल अनिलसा के पुत्र हैं अह रता के और अनल सांडली सांडली के पुत्र हैं तथा प्रत्यूष और प्रभात ये दोनों प्रभाता के पुत्र बताए गए हैं धरस पुत्रो द्रविणो हुतह्य ध्रुव से पुत्रो भगवान काल ओ धर के दो पुत्र हुए द्रविण तथा हुत सब लोगों को अपना ग्रास बनाने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं सोमस् तो सुवर्चा वर्चस्वी न जायते मनोहराया शिशिर प्राणोथ रमणस तथा सोम के मनोहरा नामक स्त्री के गर्भ से प्रथम तो वर्चा नामक पुत्र हुआ जिससे लोग वर्चस्वी तेज कांति और पराक्रम थे संपन्न होते हैं फिर शिशिर प्राण तथा रमण नामक पुत्र उत्पन्न हुए अन्न सुतस्तथा ज्योतिषम शांतस्तथा मुनि अपने पुत्र कुमारस्तु श्रीमचरण वणालय आ के चात पुत्र हुए ज्योति सम शांत तथा मुनि अनल के पुत्र श्रीमान कुमार स्कंद हुए जिनका जन्मकाल में सरकंडों के वन में निवास था तस् शाखो विशाखच नैग्मेय पृष्ठज कृत्तिभ्युपपत्ते कार्तिकेय स्मृत शाख विशाख और नैग्मेय ये तीनों कुमार के छोटे भाई हैं कृतिकाओं को माता रूप में स्वीकार कर लेने के कारण कुमार का दूसरा नाम कार्तिकेय भी है किसी किसी के मत में शाख विशाख और नैग्मेय ये तीनों नाम कुमार कार्तिकेय के ही हैं किन्हीं के मत में कुमार कार्तिकेय के पुत्रों की संज्ञा शाख विशाख और नैग्मेय है कल्प वेज से सभी ठीक हो सकते हैं अनिलस्य शिवा भार्या तस्या पुत्रो मनोजब अभिज्ञातगतिशय द्व पुत्रा अनिल अनिल की भार्या का नाम शिवा है उसके दो पुत्र हैं मनोज तथा अभिज्ञात गति इस प्रकार अनिल के दो पुत्र कहे गए हैं प्रत्युषिदुत्र हृषि नामनाथ देवल द्व पुत्रौ देवल सी क्षमा बंत मनीष बृहस्पते सुभगनी वरश्री ब्रह्मवादली योगशक्ता जगत कृष्ण असक्ता विचार प्रभा सुभा वसुनाम अष्टम देवल नामक सुप्रसिद्ध मुनि को प्रत्युष का पुत्र माना जाता है देवल के भी दो पुत्र हुए वे दोनों ही क्षमावान और मनीषी थे बृहस्पति की बहन स्त्रियों में श्रेष्ठ एवं ब्रह्मवादिनी थी वे योग में तत्पर हो संपूर्ण जगत में अनासक्त भाव से विचरती रहीं वे ही वसुओं में आठवें वसुप्रभाष की धर्म पत्नी थी विश्वकर्मा महाभागो जज्ञे शिल्प प्रजापति कर्ता शिल्प सहस्त्राण त्रिदशा नाम च वर्धक वर्धक ही शिल्पकर्म के ब्रह्मा महाभाग विश्वकर्मा उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं वे सहस्रों शिल्पों के निर्माता तथा देवताओं के बढ़ई कहे जाते हैं भूषणानाम च साम कर्ता शिल्पवताम वर यो दिव्याली विमान लि त्रेदशानाम चकार वे सब प्रकार के भूषणों को बनाने वाले और शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं उन्होंने देवताओं के असंख्य दिव्य विमान बनाए हैं मनुष्याजीवती ये शिल्प पूजयन्ति पूजयती चय नृत्यम विश्वकर्माण अव्यय मनुष्य भी महात्मा विश्वकर्मा के शिल्प का आश्रय ले जीवन निर्वाह करते हैं और सदा उन अविनाशी विश्वकर्मा की पूजा करते रहते हैं स्तनम तो दक्षिण भिवा ब्रह्मणो नर विग्रह ने भगवान धर्म सर्वलोक सुखाव ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन को विदीर्ण करके मनुष्य रूप में भगवान धर्म प्रकट हुए जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले हैं त्रयस्तस्य बरा पुत्रा सर्वभूतम मनोहरा सम काम तेजसा लोक उनके तीन श्रेष्ठ पुत्र हैं जो संपूर्ण प्राणियों के मन को हर लेते हैं उनके नाम हैं सम काम और हर्ष वे अपने तेज से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं कामस्य से तो रथिर्भाजा समस्या प्राप्ति रंगना नंदा सु भारा हर्ष से या का काम की पत्नी का नाम रति है सम की भारजा प्राप्ति है हर्ष की पत्नी नंदा है इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं मरीचे कश्यप पुत्र कश्यपश्य सुरा सुरा जग्रे निपसार दूलोका नाम प्रभु मरीचे के पुत्र कश्यप और कश्यप के संपूर्ण देवता तथा असुर उत्पन्न हुए निपसेठ इस प्रकार कश्यप संपूर्ण लोकों के आदि कारण हैं स्वास्थ्य सवितुर्भारा बड़वारी असूयत महाभागा सांतरीचेना द्वाद्वाजिते पुत्रा शकल मुख्या नाधिपाव विष्णुत्रोका प्रतिष्ठिता स्वस्थ की पुत्री संज्ञा सूर्य की धर्मपत्नी है वे परम सौभाग्यवती हैं उन्होंने अश्वनी, अर्थात घोड़ी का रूप धारण करके अंतरिक्ष में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया राजन अदिति के इंद्र आदि बारह पुत्र ही हैं उनमें भगवान विष्णु सबसे छोटे हैं जिनमें ये संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं त्रय त्रे ते ते देवा ते अन्वयम संप्रवक्षा भी पक्ष तो गण गण इस प्रकार आठ वसु ग्यारह रुद्र बारह आदित्य तथा प्रजापति और वसटकार ये तैंतीस मुख्य देवता हैं अब मैं तुम्हें इनके पक्ष और कुल आदि के उल्लेखपूर्वक वंश और गण आदि का परिचय देता हूँ रुद्राणम पक्ष साध्या मरुताम तथा वसूना भार्गव विद्यादेवा तथ रुद्रों का एक अलग पक्षी या गण है साध्य मरुत तथा वसुओं का भी पृथक पृथक गण है इसी प्रकार भार्गव तथा विश्वेदेव गण को भी जानना चाहिए वैनते अस्तु गरुणो बलवा अरुण तथा बृहस्पति भगवान्दीते गण्य विनता गरुण बलवान अरुण तथा भगवान बृहस्पति की गणना आदित्यो में ही की जाती है अश्विनुह्यन्दे सर्व सध्य स्पुन ए देंगणाराजनकृर्ति पुर्वश अश्विनी कुमार सर्वौषधि तथा पशु इन सबको गोहियक समुदाय के भीतर समझो राजन ये देवगण तुम्हें क्रम से बताए गए हैं यान सर्व प्रमुचते ब्रह्मणो हृदय छो भगवान भृगु मनुष्य इन सब का कीर्तन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है भगवान भृगु ब्रह्मा जी के हृदय का भेदन करके प्रकट हुए थे भृगो पुत्र कवि विद्वाक्षुक्र कवि सुतो ग्रह त्रैलोक प्राण यात्रा वर्षा वर्षे भया भय स्वयं भुवान युक्त सन भुवनम परिधावती के विद्वान पुत्र कवि हुए और कवि के पुत्र शुक्राचार्य हुए जो ग्रह होकर तीनों लोकों के जीवन की रक्षा के लिए वृष्टि अनावृष्टि तथा भय और अभय उत्पन्न करते हैं स्वयंभु ब्रह्म जी की प्रेरणा से वे समस्त लोकों का चक्कर लगाते रहते हैं दैत्यागुरु सुराणाम चापि मेधावी ब्रह्मचारी यथ महाबुद्धिमान शुक्र ही योग के आचार्य और दैत्यों के गुरु हुए वे ही योग बल से मेधावी ब्रह्मचारी एवं परायण बृहस्पति के रूप में प्रकट हो देवताओं के भी गुरु होते हैं तस्म नियुक्ति विधिना योगक्षेमाय भार्गवे अन्य मुत्पाद आ सपुत्र भृगुरनिंदित ब्रह्मा जी ने जब भृगु पुत्र शुक्र को जगत के योगक्षेम के कार्य में नियुक्त कर दिया तब महर्षि भृगु ने एक दूसरे निर्दोष पुत्र को जन्म दिया च्यवनम दीप्त तपस धर्मात्मान गर्भान भारत जिसका नाम था चवन महर्षि चवन की तपस्या सदा उद्दीप्त रहती है वे धर्मात्मा और यशस्वी हैं भारत वे अपनी माता को संकट से बचाने के लिए रोष पूर्वक गर्भ से च्युत हो गए थे इसीलिए चवन कहलाए आरुषि तुम मनोकन्या तस्पत्नी मनीषिण और व समभव समूभि महायशा मनु के पुत्री आ मनेशी चवन मुनि की पत्नी थी उससे महायशस्वी और वह मुनि का जन्म हुआ वे अपनी माता की उरु जांग फाड़कर कर प्रकट हुए थे इसलिए और व कहलाए महातेजा महावीर एव गुणयुत ऋचिकुत्र जमदग्न तथोभत वे महान तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली थे बचपन में ही अनेक सद्गुण उनकी शोभा बढ़ाने लगे और के पुत्र ऋचिक तथा ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हुए जमदग्ने सर्वशत्रकुशल क्षत्रिया करो वशी महात्मा जमदग्नि के चार पुत्र थे जिनमें परशुराम जी सबसे छोटे थे किंतु उनके गुण छोटे नहीं थे वे श्रेष्ठ सद्गुणों से विभूषित थे संपूर्ण शास्त्र विद्या में कुशल क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा जितेंद्रिय थे और वश्या सतम जमदग्ने पुरोगम तेषा पुत्र, पुरो ते पुत्र सहस्राणि बभूर्भुवि विस्तरा और वो मुनि के जमदग्नि आदि सौ पुत्र थे फिर उनके भी सहस्रो पुत्र हुए इस प्रकार इस पृथ्वी पर भृगुवंश का विस्तार हुआ दो पुत्रो ब्रह्मणस्तो यजोष्ठ लक्षण लोके धाता विधाता च यो स्थितौ मनुनास ब्रह्मा जी के दो पुत्र और थे जिनका धारण पोषण और सृष्ट रूप लक्षण लोक में सदा ही उपलब्ध होता है उनके नाम है धाता और विधाता वे मनु के साथ रहते हैं तयोर वस्सा देवी लक्ष्मी पद्मशुभा सुनसा पुत्र सुर्गा व्योमचारिण वरुण से भारा जा ज्येष्ठा शुक्रादेवी विजाजत तस् पुत्र बलम विद्येसुरा चूरनंदिनी कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी देवी उन दोनों की बहिन है आकाश में विचरने वाले अश्व लक्ष्मी देवी के मानस पुत्र हैं राजन वरुण के बीज से उनकी ज्येष्ठ पत्नी देवी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया उसके पुत्र को तो बल और देवनंदिनी पुत्री को सुरा समझो प्रजान कामनाम अन्योन्या परिभक्षणात् अधर्मअस्तत्व संजात सर्वभूत विनाशक तदनंतर एक समय ऐसा आया जब प्रजा भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से एक दूसरे को मार कर खाने लगी उस समय वहां अधर्म प्रकट हुआ जो समस्त प्राणियों का नाश करने वाला है तस्या नृत भार्य नृता ये न राक्षसा घोरा स्तःस्त्र पुत्रा सदा अधर्म के स्त्री नृति हुई जिससे नैत्य नाम वाले तीन भयंकर राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए जो सदा पाप कर्म में ही लगे रहने वाले हैं भयो महाभय मृत्यु भूतांतकथा न तस् भार्य पुत्र कोशिश उनके नाम इस प्रकार हैं भय महाभय और मृत्यु उनमें मृत्यु समस्त प्राणियों का अंत करने वाला है उनके पत्नी या पुत्र कोई नहीं है क्योंकि वह सबका अंत करने वाला है काकि तथा भाषि धित तथा सुकि ताम्रा तु सुबे देवी पंचयिता लोक विस्तृत देवी ताम्रा भासी तथा काकी इन पांच लोक विख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया उलूका सुषुभे काकी सेणी सेना जानियंश जनाधिप से जनेश्वर काकी ने उलुओं उल्लुओं और सेणी ने बाजों को जन्म दिया भासी ने मुर्गों तथा गीधों को उत्पन्न किया धृतराष्टे तो हंसाच कलहंसास् सर्व चक्रवाका का भद्रा तो जनयामास सैव तो सुकी च जनया कल्याण गुण संपन्ना पूजता कल्याणमय धित राष्ट्र ने सब प्रकार के हंसों कलहंसों तथा चक्रवाकों को जन्म दिया कल्याणमय गुणों से संपन्न तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त यशस्विनी सुखी ने शुको अर्थात तोतों को ही उत्पन्न किया नव क्रोध वशा नारी क्रोध संभवा मृगी च मृग मंदा च हरि चम भद्रमना अभी मातंगी त्वशार्दूली श्वेता सुरभिव चर्वलक्षण सम्पन्ना सुरसा च वाम क्रोधवशा ने नौ प्रकार की क्रोध जनित कन्याओं को जन्म दिया उनके नाम ये हैं मृगी मृगमंदा हरि भद्रमना मातंगी शार्दूली श्वेता सुरभि तथा संपूर्ण शुभलक्षणों से संपन्न सुंदरी सुरसा अपत्यं तो मृगा नरवरोत्तम ऋक्षाश्च मृगमंदाया श्रीमराश्चर तप तत स्वैरावत नागम जज्ञे भद्रमण सुतरावत सुतनागो महागज नरश्रेष्ठ समस्त मृग म्रिग, मृगी की संताने है। परम तब से रिक्ष तथा सिमर छोटी जाति के मृग उत्पन्न हुए भद्रमना ने ऐरावत हाथी को अपने पुत्र रूप में उत्पन्न किया देवताओं का हाथी महान गजराज ऐरावत भद्रमना का ही पुत्र है हरिया हरियोपत्यम वनरा तरस्विन गोला अंगुलांश भद्रम ते पंच जज्ञे तथा शार्दूली सिंह विपिन तरव संस राजन तुम्हारा कल्याण हो वेगवान घोड़े और बानन हरि के पुत्र हैं गाय के समान पूछ वाले लंगूरों को भी हरि का ही पुत्र बताया जाता है शार्दुलों ने सिंहों अनेक प्रकार के बाघों और महान बलशाली सभी प्रकार के चितों को भी जन्म दिया इसमें संशय नहीं है मातंग्यतंगानपत्याराधिप दिशा गजम तो श्वेताख्यम श्वेता जनयदाशुगम तथा दुहितरो राजयत रोहिणी चद्रम ते गंधर्वी तो नरेश्वर मातंगे ने मत हाथियों को संतान के रूप में उत्पन्न किया श्वेता ने शीघ्रगामी दिग्गज श्वेत को जन्म दिया राजन तुम्हारा भला हो सुरभि ने दो कन्याओं को उत्पन्न किया उनमें से एक का नाम रोहिणी था और दूसरी का गंधर्वी गंधर्वी बड़ी यशस्वनी थी पिभारत विमलामी भद्रम ते अनलाम भारत रोहिण्या अनला रोहिणी ने विमला और अनला नाम वाली दो कन्याएं और उत्पन्न की रोहिणी से गाय बैल और गंधर्वी से घोड़े ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए अनला ने सात प्रकार के वृक्षों को उत्पन्न किया जिनमें पिंडाकार फल लगते हैं खरजूर ताल हिंद ताल उली खरजूरिका तथा गुण का नारिकेलस्य सप्त पिंड फला खजूर ताल हिम ताल, ताली छोटे खजूर सोपारी और नारियल ये सात पिंडाकार फल वाले वृक्ष हैं अनलाया शुक्रे पुत्रे कंकस्थ सुरषास्त अरुण से भार्शी तो वीजवतौ महाबलौ संपाति जड़यावास वीजवत जटायुषं सुरषा जनयन्नागा कद्रूपुत्रापन्नगान दौ विख्यातो विनताजास्तु विख्यात गरुणारुण अनला के सुखी नाम की एक कन्या भी हुई कंक सुरसा का पुत्र है अरुण की पत्नी सेनी ने दो महाबली और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए एक का नाम था संपाति और दूसरे का जटायु जटायु बड़ा शक्तिशाली था सुरसा और कद्रु ने नाग एवं पन्नक जाति के पुत्रों को उत्पन्न किया विनता के दो ही पुत्र विख्यात है गरुण और अरुण सुरसा जनय सर्पा शत में शिरोधरा सुरसा कन्या जाता तेकमोचना चैव वृक्षाण विरधा चतर अनलाहाता स्मृता गृह विना पुष्प फला पृथक अनलास्ते विजेया तेब्बावनस्पति पुष्पय फलग्रहान वृक्षा रुहाजा प्रथमान विभो लता गुलमा निवल्यश्च तृण जात वृद्धाया जा प्रजाता वंश समाप्य ने एक सौ एक सिर वाली सर्पों को जन्म दिया था सुरसा से तीन कमल कन्याएं उत्पन्न हुई जो वनस्पतियों वृक्षों और लता गुलमों की जननी हुई उनके नाम इस प्रकार है अनला रुहा और विरुधा जो वृक्ष बिना फूल के ही फल ग्रहण करते हैं उन सबको अनला का पुत्र जानना चाहिए वे ही वनस्पति कहलाते हैं प्रभो जो फूल से फल ग्रहण करते हैं उन वृक्षों को रुहा की संतान समझो लता गुल्मी बाँस और तिनकों की जितनी जातियां हैं उन सबकी उत्पत्ति विरुधा से हुई है जहाँ वंश वर्णन समाप्त होता है इतभूता महता मनुजाधि प्रभुकीर्ति सम्य महामतिमता श्रुवा पुरुष सम्य सम्यं मुक्तो भवति पापमनः गतिम्रम च विन्धति बुद्धिमो में श्रेष्ठ राजा जन्मे इस प्रकार मैंने संपूर्ण महाभूतों की उत्पत्ति का भली भाति वर्णन किया है जिसे अच्छी तरह सुनकर मनुष्य सब पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और सर्वज्ञता तथा उत्तम गति प्राप्त कर लेता है इसे श्री महाभारती आदि परमणि संभव परमि सठसठतम इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंशावतरण विषयक छसठवा अध्याय पूरा हुआ